मनुष्य के शरीर में साढे तीन करोड़ रोहे होते हैं, जो इस्त्री पति का अनुगमन करती है उतने काल तक वह स्वर्ग में वास करती है। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला सपेरा बिल से सर्प को बलात्बा हर निकाल देता है, उसी प्रकार पति का अनुगमन करने वाले सती नारी अपने पति का उधार कर उसके साथ स्वर्ग में सु तथा वहाँ पतिव्रता नारी, जब तक पति के साथ सुखों को करती है, तब तक 14 इंद्रों की आवधि पूर्ण नहीं हो जाती। यदि पति ब्रह्म हत्यारा, क्रताग्नि या मित्र घाती हो, तो भी सातवें स्त्री मृत्यु होने पर पति के साथ सती होकर उसे पवित्र बना देती हैं। पति के मरण हो जाने पर स्त्री उसके साथ अग्नि में अपने श पति के मृत्य हो जाने पर जब तक स्त्री अपने को चिता के इमेन्ट नहीं चढ़ा देती तब तक वह स्त्री के शरीर में से किसी प्रकार मुक्ति नहीं हो सकती जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है वह पितृकुल मातृकुल और कुल इन तीनों को पवित्र कर देती है जो स्त्री पति के दुख में दुखी सुख में सुखी विदेश प्रतापशाह तथा मृत्य होने पर किताब में उसके साथ जलकर मृत का समर्थन करती है उस स्त्री को पति प्रताप बनना चाहे गरुड़ मनुष्य के दाह संस्कार की जो विधि मैंने बताई है उसको सामान्य रूप में मैंने तुम्हें सुना दिया है अब तुम्हें क्या सुनना है तब गरुड़ ने पुनः कहा कि स्वामी यदि प्रभात काल म तब भगवान वासुदेव श्रीकृष्ण ने कहा रोड़ यदि प्रवासी पति की अस्थियां प्राप्त नहीं होती हैं तो मैं उसकी भी सद्गति का विधान तुम्हें बताता हूं उस परम गोपनीय तत्व को तुम सुनो जो प्राणी भूख से पीड़ित होने के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं जो व्याघ्रादि हिंसक प्राणियों के द्वारा मारे जो विष अग्निवैर तथा ब्राह्मण के शाब्द से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इन सब को अकाल मृत्यु कहा जाता है। सर्व व्याग्र श्रंग धारी पशु ऊपर पत्थर से जल तथा ब्राह्मण, जंगली हिंसक पशु वृक्षघात और विद्यता आदि लोहों से गिरने से, जिनकी मृत्यु होती है, वृत्मति चंडाले। शौद्र तथा धौवन आदि त्यागने के अवसर के शरीर का, का स्पर्श या का पान करते हुए जो मृत्यु करते हैं मृत्यु को प्राप्त होते हैं शस्त्रघात से मरते हैं उसी पाप से नरक को भोग कर वे पुनः प्रेतत्व को प्राप्त होते हैं ऐसे व्यक्ति का दाह उदक क्रिया और मरण निमित्त अन्य कृते तथा उसे प्राप्त नहीं होता और अंतरिक्ष में विनाष्ट हो जाता है अतः स्वर्ग लोक हां से डरकर उसे सुवेच्छु पुत्र पौत्र और शगोत्री जन को मृतक के लिए नारायण बलि करनी चाहिए ऐसा करने पर ही उसे सुचिता प्राप्त होती है अन्यथा नहीं यह यमराज का वचन है कि नारायण बलि के जाने पर औरदह ही कर्म की योग्यता नारायण वली सम्यक रूप से तीर्थ में करने चाहे ब्राह्मणों के द्वारा भगवान कृष्ण के समक्ष नारायण वली कराने से मनुष्य पवित्र हो जाता है पुराण वेद के ज्ञाता ब्राह्मण सबसे पहले तर्पण करें सभी प्रकार के औषधियों को और अक्षत को जल में मिलाकर पुरुष या वैष्णव का उच्चारण करते हुए विष्णु अब अव्येहं पुंडरीकाक्ष मोक्ष वरदो भव हे देव आप अनादि अजर और अमर हैं हे देव आप शंख चक्र एवं गदा से सुशोभित विष्णु हैं आप कभी न विनष्ट होने वाले परमात्मा हैं हे पुंडरीकाक्ष आप इस प्रेत को मोक्ष प्रदान करने की कृपा करें वेद राग दिमत्सर जितेंद्रिय सुजसमान और धर्म तत्पर उसके बाद वह सावधान मन से विधिवत जल अक्षत या बगीम और कंगनी का दान दें। इस समय शुभ हवस्यान सुंदर बनी हुई सोने की अंगूठी छत्र और पगड़ी दान देना चाहे। इन वस्तुओं के आत्मरक्त दूध, दूध मधु से समन्वित सभी प्रकार के अन्य देना चाहे। वस्त्र और पदों समन्वित आठ प्रकार का पद दान सुपात्रों क पेण करने के बाद मंत्रोच्चार सहित गंध पुष्प और अक्षत से पूजा करें उसके बाद ब्राह्मणों को समान सम्मान सहित दान दें शंख खड्ग अथवा तामर पात्र में प्रतक्-प्रतक् प्रतक, तर्पण उसके बाद करें ध्यान करके संयुक्त होकर दोनों घुटनों के पृथ्वी पर अवस्थित होकर मंत्रोच्चार पूर्वक उद्दिष्ट देवों यम ब्रह्मा प्रयत्त इन पांचों को स्थापित करें, इसके अतिरिक्त वास्तविक व्योपवित मुंग और पदार्थ प्रत्थ प्रत्थ स्थापित करें, केशावेदी उन देवों देवों के लिए पांच श्राद्ध करना चाहे, संख्या ताम्र पात्र न मिलने पर इमलनमय पात्र में सर्वोच्च दिशा युक्त सिलोधन के लेकर प्रत्येक पिण्ड पर प्रथक प्रथक जलध तिल से पूर्ण ताम्र पात्र दक्षिणा और स्वर्ण से युक्त तथा पददान युक्त ब्राह्मणों को देना चाहे यम के निमित्त तक्षणसे तिल और लोहे का दान देना चाहे बेशनुदेव के लिए यथा शक्ति विधि पूर्वक वाली प्रदान करने पर मृत व्यक्ति का नरक लोक से उधार हो जाता है इसमें तनिक विसंदे नहीं जो व्� एक बार सोने की प्रतिमा बनाकर गौ शहीद विधिवत उसका दान ब्राह्मण को देना चाहिए काले मृकाचरण बिचाकर नारायण बलि का विधान बताते हैं कि काले मृकाचरण बिचाकर उसके ऊपर कुछेंद्र में एक पुरुष की आकृति बनानी चाहिए 360 वृत्तों से मनुष्य की अस्थियों का निर्माण होता है उन वृत्तों व्रंत सिर में 10 ग्रेवा 20 व्रंत भक्षस्थल में 20 पेट में 20 दोनों बाहों में 20 कटि प्रदेश में और 100 व्रंत दोनों उर भागों में 30 व्रंत दोनों जंघा प्रदेशों में 4 व्रंत श्रुष्णा 6 व्रंत अंडकोश और 10 व्रंत पैर की अंगुली भाग में स्थापित करने का विधान है इसके बाद आंतों में हाथों के स्थान में कवल नाल नासिका बालू वसा में स्थान मिट्टी हरिताल और मनसला वीरे के स्थान पर पारद पुरुष के स्थान पर पीतल शरीर में मनसला सन्धि भाग में तिलका पाक मांस के स्थान पर पिसा हुआ यव रक्त के स्थान पर मधु केसर के स्थान पर जटा त्वचा के स्थान पर मृगचर्म दोनों कान के स्थान पर तालपत्र दोनों स्थानों स्तनों के स्थान पर गुंजा फल नासिका भाग में शतपत्र नाभि मंडल में कमल दोनों अंडकोषों के स्थान पर बैंगन लिंग भाग में बढ़िया त्रपु अर्थात लाही स्तन में मोती ललाट पर कुमकुम का लेप कर कपूर एवं अगर धूप सुगंधित माला का अलंकरण पहनने के लिए हृदय में पटसूत्र का विन्यास करना चाहे उसकी दोनों बुजाओं में रिद्ध एवं वृद्धि दोनों नेत्रों में कौड़ी दांतों में अनार के बीज अंगुलियों के स्थान में चंपा के इस प्रकार सर्वौषधि युक्त उस पेय की विधिवत पूजा करें यदि मृत व्यक्ति अग्निहोत्री रहा हो तो उसके अंगों में यथाकर्म यज्ञ पात्र स्थापित करना चाहिए